तो तुम खुद को मार क्यों नहीं डालते विक्रांत ने उस अधेड़ आदमी का मजाक मनाते हुए कहा हालांकि उसे ये समझ में आ रहा था कि इस अधेड़ उम्र का सामना करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी विक्रांत उससे पंगा लेने से बाज नहीं आ रहा था उस अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अब तुम्हें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी पहला तुम उन लोगों से माफ़ी मांगोगे और दूसरा तुम्हें मुझसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी ठीक है आई एम सॉरी विक्रांत ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा और फिर इसके बाद उसने थोड़ी दूर पर खड़े दूसरे आदमी को भी देखते हुए कहा आपको भी आई एम सॉरी अधेड़ उम्र वाले शख्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत क्या कहना चाहता है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ नजर आ रहा था <laughs> विक्रांत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और उसके साथ ही उसने फिर से उस अधेड़ उम्र वाले शख्स को मिडिल फिंगर दिखा दिया फिर उसने आगे कहा मैंने तुम दोनों लोगों से माफी मांग ली है अब तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से विक्रांत को इतनी अजीब तरीके से हंसते हुए देख कर हर्षित और अनुष्का एक दूसरे की तरफ देखने लगे ना जाने क्यों इस वक्त विक्रांत बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था इस वक्त वो किसी स्पेशल टीम के टीम लीडर की तरह लगी नहीं रहा था तुम तब जाकर उस अधेड़ उम्र वाले आदमी को एहसास हुआ कि विक्रांत उसका मजाक बना रहा है उसने अपनी आँखें बड़ी करके चिल्लाते हुए कहा पता है तुम साले बेवकूफ़ तो हो ही साथ में तुम बेशम भी हो एकदम घटिया आदमी ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच <laughs> विक्रांत ने कहा विक्रांत अभी ज़ोर जोर से हंसी रहा था कि अचानक से उस आदमी ने बेहद गुस्से में आकर उसके ऊपर पंच जड़ दिया लेकिन शायद विक्रांत इस अटैक के लिए पहले से ही तैयार था क्योंकि उसका पंच लैंड होने से पहले ही विक्रांत कूद दूसरी तरफ चला गया लेकिन अभी विक्रांत को समझ पाता विक्रांत के ऊपर चेयर उठाकर विक्रांत की धरती मारा लेकिन विक्रांत ने एक जोरदार पंच उस चेयर पर जड़ते हुए एक झटके में ही उसके टुकड़े कर डाले शायद ये दोनों शख्स फाइटिंग में मास्टर थे अब ये दोनों एक साथ विक्रांत से भिड़ने के लिए दौड़ पड़े दोनों एक साथ मिलकर विक्रांत के ऊपर टूट पड़े ठीक इसी वक्त हर्ष बाथरूम से निकलकर बाहर आ गया उसने बाहर आकर यहाँ का नज़ारा देखा तो बिल्कुल दंग रह गया ओ ओहो सर ये सब आप क्या कर रहे हैं उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए थोड़े हैरानी भरे लफ्जों में सवाल किया आप शांति से बैठ खाना नहीं खा सकते क्या उस अधेड़ उम्र के शख्स की बॉडी बहुत स्ट्रांग और पावरफुल थी ऐसे में जब विक्रांत ने उसके ऊपर प्लास्टिक का चेयर उठाकर फेंका तो उसने एक झटके में हाथ लगाते हुए उस चेयर को तोड़ रख दिया जिससे वो चेयर टूटकर दो हिस्सों में बट गई उसकी विक्रांत है? है तो फिर उसने भी जोश में आकर अपना हाथ ताते हुए कहा अचानक से उस अधेड़ ने भी स्ट्रेंथ दिखाते हुए हर्ष की बाहें पकड़ ली हर्ष ने दर से चिलते हुए कहा इसके बाद तो उस अधेड़ ने हर्ष का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ना शुरू कर दिया हर्ष दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था वो अपना हाथ छुड़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा था लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी हर्ष को इस तरह स्ट्रगल करते देख विक्रांत उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा उस शख्स ने विक्रांत को देखते तुरंत ही अपनी पकड़ हर्ष के ऊपर कमजोर करते हुए उसे फ्री छोड़ दिया इसके बाद विक्रांत फिर से उस अधेड़ उम्र के शख्स से भिड़ पड़ा इस बार विक्रांत का हमला काफी जोरदार था लेकिन उस अधेड़ ने भी विक्रांत के हमले का उतने ही तेजी से जवाब दिया आज इस शख्स के हमले ने विक्रांत को लैंडिंग आइलैंड पर मिले एजेंट्स की याद दिला दी थी जिसके साथ विक्रांत भिड़ा हुआ था इसके माँ का हर्ष फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी बाहें मोड़ते हुए विक्रांत की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा हर्ष रुक जाओ ये मेरा मैटर है तुम बीच में मत पड़ो विक्रांत उस अधेड़ की तरफ झपट पड़ा और उसके साथ ही हर्ष की तरफ देख चिल्ला पड़ा लेकिन हर्ष कुछ सेकंड तक सन्न होकर खड़ा रहा लेकिन विक्रांत के ऑर्डर के बाद अब उसके आगे बढ़कर कुछ करने की हिम्मत नहीं बची थी इस वक्त उस अधेड़ उम्र वाले पसीना आना शुरू हो गया था वो भी दूर से खड़े होकर विक्रांत और अधेड़ उम्र के शख्स को लड़ते हुए देखे जा रहा था इस वक्त वो अधेड़ उम्र का शख्स विक्रांत के मुँह पर एक के बाद एक पंच जड़े जा रहा था उसने विक्रांत के गले में और मुँह में एक के बाद एक करके कई सारे पंच जड़ डाले थे फिर जब विक्रांत ने अपना हाँ चेहरे के सामने लगाते हुए उसे पंच को रोकने की कोशिश की तो उस अधेड़ उम्र के शख्स ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया विक्रांत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए उस शख्स से भिड़ने की कोशिश में लगा हुआ था वो दोनों आपस में काफी देर तक उलझते रहे दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे लेकिन ये कहना मुश्किल हो रहा था कि आखिर इन दोनों में से कौन जीत रहा है अगर विक्रांत ने नैना से ताईकुण्डो की ट्रेनिंग ना ली होती तो उसके लिए अभी इस शख्स से लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता वो अपनी भरसक प्रयास से इस शख्स का सामना करने में लगा हुआ था लेकिन फिर भी वो उसका सामना करने में नाकाम साबित हो रहा था अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाता तो फिर शायद वो ये लड़ाई बिल्कुल हार जाता लेकिन विक्रांत अपनी पूरी स्किल से इससे लड़ने में लगा हुआ था अभी विक्रांत उसके साथ स्ट्रगल कर ही रहा था कि अचानक से रेस्टोरेंट के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई विक्रांत ने उस तरफ पलट कर देखा तो पता चला कि इस वक्त दरवाजे पर वो सातों लोग अपने साथ और भी लोगों को लेकर खड़े थे जिन्हें विक्रांत ने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से भगाया था अब वो लोग अपने साथ और भी लोगों को लेकर अपना बदला लेने के लिए आए हुए थे